जय जय गुरु गौरा गांधार्विकीरधार जीव की जी। जय अकर मठ की जय अस्मदीय गुरुपाद पद्म नापरमस्य वर्ज शिशी भक्ति परमोत्पूरी गो गुरु महाराज की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म भक्ति चौदह माधव गोश्वी महाराज जी की जय अखिल चैतन्य गौरिया मठ वर्तमान आचार्य मद्य शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति बल्लभित से महाराज जी की जय स्वाशील की जय सभा में उपस्थित सभापति महाराज अन्नपातगण सत्य मंडली मात मंडली सबको के चरण में मेरा हार्दिक दंडवद नोति ज्ञापन करते हुए और रामला का आविर्भाव तिथि का बधाई देते हुए गुरु तत्व गुरु सेवा के बारे में चर्चा करने के लिए थोड़ा प्रयत्न करे वंदे गुरुपद दम दम भक्त बिंद समित श्री चैतन प्रभु वंदे नित्वातम श्री श्रीनंद नंदबंदिराधिकार चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, किष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे भक्ति योग परिभावितो हितसरोज वाससे क्ति परिभा तोक्षितुनाथ पुंसा भक्ति योग परिभावित हित सरोज वाससे श्रुतेक्षित पतन नुना पुंसं जज धीयात उगायती तपू प्रणयसे सदनों गृहाय सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उपाजिवें to arrest the current pervading टू अरेस्ट द कारन परिमिंगली गौरी मठ सिलो सरस्वती ठाकुर जी ने बताए जगतवासी परम सत्व वस्तु से भटक गए हैं बहुत दूर जगतवासी परम सत्व वस्तु से इतना दूर तक भटक गए के उनके सामने कोई आप्राकित जगत का सत्य प्रवचन रखे वो भयभीत हो जाता है और डर डर जाता है क्यों भाई ये सब चर्चा हो रहा है सिलो सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं जे गुरु वैष्णव का आविर्भाव थी और तिरभाव थी हृदय में जब वैष्णात्र विराजित तो होते हैं अभाव का महसूस होते हैं जब हृदय में तरह तरह का अभाव का महसूस होता है इसी हृदय लेकर गुरु वैष्णव का आविर्भाव और तिरा भाव तिथि का पालन करने जाना ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है जगतवासी माया में फंसे हुए हैं जगतवासी माया में फंसे हुए हैं माया किसको बोलता है माया किसको बोला जाता है शिला स्वच्छिदानंद भक्त विनोद ठाकुर ने बताए जब भगवान का स्वरूप शक्ति अंतरंगा शक्ति असली शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन भगवान का स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है इसको बोलता है माया शक्ति माया शक्ति किसको बोला जाता है भगवान का अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति शक्ति ये शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता इसका नाम है माया शक्ति माया में डूबे हुए जीवों के लिए गुरु सेवा सुदुष्कर है शिल जीव को साईपाद जी ने बताए जो अधज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम तो जेनो इति अधजम शिल पोपा ने बताएं, जगतवासी माया का सेवा का लिए बड़ा व्यस्त है लेकिन अधक् का जो वस्तु का सेवा के लिए इनका मन में ज्यादा सभी इच्छा पैदा नहीं होता इसका कारण क्या है किसी भी हालत से संसारी जीव का दिल में अधक् का जो वस्तु भगवान का सेवा का कोई इच्छा पैदा नहीं हो पाता लेकिन माया का सेवा के लिए हर कोई का दिल में स्वाभाविक रूपे इच्छा है किस लिए अभी बताया माया जी का एक किपा है आपका ऊपर हमारा ऊपर जब गो साई पाद जी ने बताए जाता है न तो अधक्ष अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियम इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधजम जो वस्तु को आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दर एब्सुल्यूट ट्रूथ अपरागित सत्यो अधक् वस्तु उसी को बोला जाता है जिसको आप अपना बुद्धि अपना विवेक अपना मैन पावर मानी पावर सब कोई को एकत्रित करके बाजी लगाने का बाद भी जिस तत्व को आप जान नहीं पाओगे इसको बोला है अधक्ख तत्व जो श्लोक देखे मैं शुरू किया था बड़ा भारी सुंदर श्लोक है लेकिन व्याख्या के लिए समय भी चाहिए भक्ति जो ये जो श्लोक बताए हित स्वरोज आस से सुतक्षित पथो नोन नोनुनाथ पुंसा जत जद, जद गिया जत जद, जद धिया तरगा विभाव यति तत्त बपु सद अनुग्रहाय इसमें पूरा व्याख्या करने का टाइम नहीं है लेकिन एक वाइटल पॉइंट है दैट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज वट इज दैट पॉइंट इसमें बताएं श्रुतेक्षित पतन अनुनाथ पुंसम पोपा ने बताएं अप्राकृतिक तो वस्तु को जो अपना चैलेंजिंग मूड के द्वारा देखने के लिए तैयार हो जाता है वो फाजिल बन जाता है बेकर बन जाता है फाजिल बन जाता है इसलिए बताए कि ये जो अपराखित जगत का जो वस्तु है इसको देखने के लिए शास्त्रों में ये श्लोक में बताए श्रुतेक्षित नोनुनाथ पंसाम अपरागित जगत का वस्तु को देखने के लिए आपका श्रवण इंद्रियों का जरूरी होता है अपराकित जगत का शब्द ब्रह्मों को सुनो सुनते सुनते हृदय में परिवर्तन आ जाए उसके बाद गुरु तत्व गुरु वस्तु भगवत तत्व सारे आपका समझ में आ जाएगा उसका पहले आएगा नहीं वेदांत तो सूत्र में एक तो सूत्र है वेदांत तो सूत्र में वो सूत्रों को व्याख्या कर, करने का टाइम नहीं है उसमें सुंदर बताया कि अपराखित जगत का शब्द ब्रह्म छोड़ शब्द ब्रह्मो को देखने का कोशिश करो न इक्ष न अशब्दम इच्छेते नशब्दम और शब्दों जो मेटेरियल साउंड इसको देखने का कोशिश मत करो क्योंकि इसका जो वस्तु है और जो वस्तु का साथ जो नाम जुड़ा हुआ है ये बेकार है दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका मतलब है जो अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसको देखने का कोशिश करो ऑपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म को देखने के लिए आपको पतन सुशेक्षित पथन अनुनाथ पुंग पुंग्षा देहोदारी जीवो को यह श्रवण इंद्रियों के द्वारा गुरुचरण के आश्रय के बाद श्रवण इंद्रियों के द्वारा सुनते सुनते सारे तत्व समझ में आ जाता है उसका पहले आता नहीं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आज सब मरे कारण गुरुचरण का आश्रय लिए बिने रूपा बताये आदो गुरु पदाश्रय लेकिन हम लोग उल्टा व्याख्या करता है रामचंद्र की आज रामचंद्र जी का आविर्भाव इसका बारे में भागवत में सुंदर श्लोक है इसका दो एक पद उच्चारण करके विश्राम देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वक्ता अभी है धेयम सदा परिभव अभीष्ट दूहम तेरास्पद् शिव विरंचनु हम शरण्य तहमतपाल भवदीपत बंदे महापुरुष तेज चरनांदम तैक्ता दुस्त सुराजक्षि धर्मीष्ट अर्जा जदगा मेघ दैतेम वधावदे महापुरुष ते चरणिंदम ये दो श्लोकों का व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी चक्रवतीवाद ने देखा है और ये जो श्लोक है ये रामचंद्र जी का बारे में भी व्याख्या है धैयम सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम अभीष्ट दोम जीवों का जो अभिष्ट है ये पूरा की पूरा पूरण होने वाला है सदा परिभवक नभिष्ट दो हम प्रकृष्ट रूपे ये भव में जन्म होने का बाद जो विघ्न है जो हमको अपरागिक जगत में जाने के लिए रुकावट है ये सब पूरा साफा करके जो तत्व हमारा अंतर का भाव का पूर्ति करे इसका ही ध्यान करना चाहिए इनका चरण जुगल धेयम सदा परिभवक परिभव नभिष्ट दो हम तीर्थास्पदम शिव विरिंची सब कोई का चरण का ध्यान का विषय वस्तु है जांग ब्रह्म वरुण इंदरो दु सुनवंति देवी बेदय संग पद क्रमोपनिषदी धायंति यम शाम ये जो श्लोक है ये श्लोक का भी व्याख्या सुंदर है व्याख्या करने का टाइम नहीं है और इसका बारे में जो सेयन श्लोक बताया था तैक्ता सूरेप्रित राज्य लक्ष्म रामजी ने अपना सूरेप्रित राज्यलोक्ष स्वर्गो के जो इंद्र आदि जो है इनका भी इप्सित वांछित तो जो राजलक्षी इनको ही छोड़कर जो जंगल में भटक रहे हैं सुंदर तैखता सु, सु, दुस्तैज सूर्य सीत राज्य लक्ष्म रामचंद्र जी का बारे में बताएं। आ, कोई कोई ये भी इल्जाम लगाते हैं राम जी ने कितना रोए हैं देखो सीता जी के लिए वो सोचते हैं कि बद्ध जीवे का मापिक राम जी भी एक बद्ध जीव है लेकिन ये नहीं ये जीवों को शिक्षा देने के लिए राम जी ने ये सब लीला किए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और सिलािला भक्तिवल तिथु सिंह महाराज जी शिक्षा गुरु जगत गुरु इस तिथि को अवलंबन करके इस जगत में अवतीर्ण हुए इनके ये बारे में मेरा गुरु जी कहते थे जे तीना दूपी का मूर्तिमान जो स्वरूप है ये सिला भक्तिवल्लभ तिथु सिंह महाराज है कोई कोई ये भी इल्जाम लगाते हैं महाराज जी का बारे में महाराज जी किसी को शासन नहीं करते हम ये नहीं मानते महाराज जी शासन करते अपना आचरण ही जो शिष्य लोगों को शासन के बराबर है जो लोग ये सब शासन ना माने रोपा तो जी ने बताए जे जो लोग कपटता करके गौड़िया मठ का आश्रय लिए हैं इन लोगों का साथ गौड़िया मठ का कोई संबंध नहीं था आज भी नहीं है और भविष्य में होगा कि नहीं हम जानते नहीं लेकिन ये बात सच्चा है शिल भक्ति महाराज के जो गुरुवान गुरु ये देखने का लायक है अनपरल अनबिटेन है जो गुरुजी ने बता के गे जे इन्हें ये महापुरुष का जो आचार आदर्श है ये हमारा सामने अभी स्टैंडर्ड बन के रह गया एक भी ऐसा नहीं मिलता जो ए जिसका हम पदा को अन्सरण कर सके एक भक्ति वल्ल तीर्थ कुछ महाराज महान वैष्णव बांचा कल्प पास सिंधु प्रतितांग वैष्णव